और य कोई वकील की आवश्यकता पर है तो आचार्य जैसे महापुरुषों से सलाह भी लेनी चाहिए घर के सलाहकार कोई बुराई की बात ना है। बाप की सरकार वाई की चले घर में जो छोरान से पूछ पूछ करे। अपने ठाकुर जी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं चक्कर यही पड़ता है संग है दूजा। और श्री जी नाम जानकी जी का तो गोस्वामी जी ने ठप्पा लगा करके निश्चय कर दिया है प्रगत भयु श्री कंता श्रीकांत भगवान राम है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 टपटी सी है इस भूमि का कितना बड़ा सौभाग्य था कि यहाँ के और महाराज जी के पवित्र आत्मा भक्तों ने इस सत्र का संकल्प किया था श्री मंगलचंद जी दीदवानिया जी के स्मृति में जो विद्यालय है उसी प्रांगण को आपने स्वीकार किया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 सबका हृदय पवित्र हो जाता है सुनकर के संतोष प्राप्त होता है गौ माता के लिए जिन श्री स्वामी दत्त श्रणानंद जी महाराज ने जन्म लिया है और अपना संपूर्ण जीवन उसमें आहुत कर रहे हैं महाराज उनकी आप दाहिनी भुजा बन करके और जैसे माता सूरभि ने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 कार्य के सामने जियो कम जरो करे बुझ जाए तो जब वृंदावन के स्वामी जी सामने रहते हैं तो रसिया सुनाये थोड़ी हिचकटा हाथ सौ आ गए टक्कर ये पड़ता है कि कोई मात्रा हलंत बिंदी दरवर हो गई तो फिर आचार्य जी खटपट करेंगे ये तो इतने सुंदर हैं और जिन स्वामियों ने श्री जी का पाठ किया हो ना, उनके यहाँ तो करुणा की बरसाई होती रहती है वाह! देव की नंदन जी संकेत कर रहे हैं बोले हाँ श्री जी सामने है। श्री हैं श्री मुखचंद चकोर दोनों है ठाकुर जी और श्री जी भगवान शिव बैल के लिए कहा करते हैं गैया लगे मोहित प्यारी जगपाल नारी गैया लगै मोही प्यारी जगपाल नारी गैया लगै अजिमाखन छाछ दू खद शिघ्रत सो जब सब कुखारी सुखारी, सुखारी गैया लगे यही की संतान उपजा बधन धान ये ज्योति के किसान बैलगाड़ी में चलाए बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी खिदावे मार ऊपर से खावे तो बोले है तब ही नाहन बृषभ बनायो तब ही बाहन बृषभ बनायो महादेव त्रिपुरारी पुरारी, पुरारी गैया लगे मोहित प्यारी जग पालनहारी गैया लगे यह महाभारत की कथा एकमात्र गौ माता के प्रचार की कथा है यहाँ जो आवे सब में भक्ति भर जानी चाहिए महाराज जी ने कितना सुंदर रात को सुनाया था एक रचना का पद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 सदगुरुदेव परम पूज श्री स्वामी गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी भक्तमाल भाष्यकार उन्हीं महाराज जी के आप गुरु ब्राता है और श्री अवध में करुणा निधान भवन में आप विराजते हैं हमारे नाते में बहुत कुछ लगते हैं काका व जब ज्यादा नाते हुए तो लोग काका कहू याद है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 रामचन्द्राय नमः नमः ओम क्षमतेमचंद्रा ओ नम पर परमसास्वादितकमलखकरा भक्तजनमानस श्री रामचन्द्राय वागी शायस्य वदने लक्ष ये हृदय संवित्तम नृजिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंडरी का व्यांबरीशुकशनकालजुन वसिष्ठ विभीषणादी परम मां परता कल्पतरुभ्यस्य ंछाकतरुभ्य सिंधु्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नम सीता श्रीरा मध्यमास्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति गुरु चतुर नाम गुरचतुरनाम इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक यद विश्व जगत्स्थावर जा धेनु शिसा वंदे भूतभव्यतर नारायण नमस्कृत चैव चम व्यासं सरस्वतीस नम पिताय नम प्रजापति नम सर्विघ्न विनाये सजेसी सिंधुर्वदनों दो यदकजस्मणं बा शर्म निवृतम सां नाशीं नाशेत विघ्ना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 नावन विहारी लाल की जय श्री मलुपीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री अमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय अखिल गोवंश की जय जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री फसमेड़ा गोधाम की जय, श्री कृष्ण कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेद जी महाराज की जय, श्री आचार्य महा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री महर्षि वैशम्पायन जी महाराज की है राजर्षि श्री जन्मेजय जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री पंचम वेद महाभारत की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री सालासर बालाजी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्रीमद् गीता जी की जय जय जय श्री राय हरी शरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेवर परात्पर पर असंख्येय दिव्यानन्त कल्याण गुणगण निलय निखिल हे प्रत्यनिक हेय प्रत्यनीक भक्तवांचाकल्पतरू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महति कृपा करुणा से भारतवर्ष के परम पवित्र राजस्थान प्रदेश के शेखावाटी सीकर क्षेत्र में श्री लोहारगल महातीर्थ के निकट श्री केतुमाल पर्वत की उपत्यका में श्री रामपुरा रघुनाथगढ़ के मध्यस्थित श्री मंगलचंद डिडवानिया महाविद्या मंदिर के परिसर में सत्संग मंडप में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में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 पूज्य श्री महंत श्री रामतार जी महाराज अयोध्या से पजा पूज्य स्वामी श्री अनुरुद्वाचार्य महाराज कल थाना वाले महाराज जी सभी पूज्य संत महात्पुरुष एवं जिनका दिव्य वक्तव्य हम आप सब श्रवण कर रहे थे ऐसे हमारे ऊपर अतिशय नेह एवं वात्फल्य रखने वाले पूज्य आचार्य श्री जिनको अभी बारा घाट वाले महाराज जी भाषण भास्कर कह करके संबोधित कर रहे थे आज कल से महाभारत कथा के क्रम में श्रीमद भगवत गीता का शुभारंभ हुआ है कल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 गीतामृत का ऐसा दिव्य प्रवाह ऐसा निव्य दिव्य निर्झर प्रस्तुत किया कि केवल आस्तिक हिंदू समाज नहीं अपनी समग्र विश्व के दार्शनिक विचारक आज भी गीतामृत रस से आप्लावित हो गए। ऐसा कोई नहीं हुआ जो गीता से सुपरचित न हो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 भगवान व्यास ने स्वयं कहा है भारतम शुणुयान नित्यम किसी समय विशेष में महाभारत नहीं सुनना चाहिए नित्य ही महाभारत सुनना चाहिए भारतम शुणुयान नित्यम भारतम परिकीर्त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 भारतम सर्वशास्त्राण उतम भरतर्ष भारत प्राप्यते मोक्ष तद्वर्वी महाभारत से चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है एक बड़ी सुंदर बात व्यासी ने ग्रंथ के उपसंगार में कही है ये हम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि आज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 इस प्रकार से उद्वेलित तो हो रहा है कि वे उसे अपने भीतर समाहित नहीं कर पा रहे हैं अश्रु पर कुल क्षण नेत्रों से अविरल अश्रधारा का प्रवाह चलने लग गया अपने मित्र और अपने प्रपन्न आत्मसखा नर विशिष स्वरूप महात्मा अर्जुन के हृदय की इस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 पर वे जीवित नहीं हैं मैंने उन्हें पहले ही मार दिया ग्यारह अध्याय में, में भगवान ने कहा निहिता पूर्व मैंने उन्हें पहले ही मार दिया तब प्रश्न उठता है कि आपने उन्हें पहले कब मारा बोले जब परम पतिव्रता सतीश साधवी पांचाली यज्ञशेनी श्रेणी द्रौपदी के पवित्र के पास का दुर्योधन दुस्टासन ने स्पर्श किया था उसी समय हमने उन्हें समाप्त कर दिया अब तो वे आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं और तुम इन्हें विनष्ट करने में निमित्त बन जाओ इसलिए भगवान का कहना है कि इस अवस्था में तुम्हारे चित्त में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना समीचीन नहीं है इसलिए अर्जुन क्लैब्यम आत्मगम पार्थ नई तत्वी उपद्यते क्षुद्रम हृदय दैर्बल्यम प अब देखिए यहाँ भगवान अर्जुन का संबोधन कर रहे हैं पार्थ पार्थ माने स्पष्ट है प्रथा कुंती के पुत्र अर्जुन यहाँ अर्जुन न कहते अन्य कोई अर्जुन के नाम से संबोधित न करके पार्थ क्यों कह रहे हैं इसमें आशय क्या है भाव क्या है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 कि भले ही तुम्हारा कोई सहायक न हो तुम्हारे पास कोई सेना न हो लेकिन तुम्हारे प्रति जो अधर्म अन्याय अत्याचार हुआ है याज्ञ से द्रोपदी का जो तिरस्कार हुआ है उसको देखकर तुम लोग शांत मत बैठना युद्ध करना ये संदेश है कुंती का ये संदेश है प्रथा का इसलिए मानव कुंती के संदेश की याद दिलाने के लिए भगवान पार्थ यह संबोधन कर रहे हैं पार्थ ये तुम्हारी माता का संदेश है क्लब्यम पार्थ नई तत्वप्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम yeah. त्यक्तोत्तिष्ठ अर्जुन ने कहा कि भगवान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 एक अक्षर देने वाले गुरु की अब मानना करता है वह पात ही होता है फिर जिन भगवान द्रोणाचार्य की कृपा से हमने सांगोपांग धनुर्वेद प्राप्त किया है उन द्रोणाचार्य से मैं युद्ध करूंगा ईशु ही प्रतियोत् में तीखे वाणों की वर्षा करूंगा ये हमारे सदा पूजनीय हैं। हे भगवन गुरुजनों को मारकर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 धर्म विरुद्ध अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने आ जाए और युद्ध में ललकारे तो भले ही क्षत्रिय उसका शिष्य ही क्यों न हो उसको युद्ध करने में क्षात्र धर्म के अनुसार दोष नहीं इसलिए मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आपसे युद्ध की अनुमति मांग रहा हूं तो जहाँ पितामह भीष्म स्वयं अपने गुरु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 मैं प्राप्त नहीं करना चाहता अब देखिए पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि गांधी हमारे हाथ से गिर रहा है हमारा मुख सूख रहा है हमारा शरीर कांप रहा है, और नयोच्छ इति गोविंद गोविंद में युद्ध नहीं करूंगा घोषणा कर दी है, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा यह घोषणा करने के बाद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 अर्जुन ने कहा भगवान मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं लेकिन आपको अच्छी प्रकार से ज्ञात है मैं कैसा भी हूं बुरा भला आपका हूं और जो अपने होते हैं उन अपनों को बिना पूछे भी कई बार हित की बात बतला देनी चाहिए क्योंकि अपने हैं वे भले ही न पूछें। तो भी उन्हें हित की बात बतला देनी चाहिए इसलिए कार्पण्य दोसो पहत स्वभाव प्रच्छा ताम धर्म समूढ़ चेता येय्याम ब्रूहित शिष्य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 आपका शिष्य हूं आप मेरे गुरु हैं कान फुकाने से कोई गुरु होता है फूकने से कोई गुरु होता है क्या आप तो सार्वभौम गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम बंदे जगत गुरुम, आप जगत गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं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 गीता के मध्य में शरणागति और गीता के अंत में भी शरणागति संपूर्ण गीता का उपदेश होने के बाद अंतिम में सर्वधर्मा परि त्यज्य मरण अहंवा सर्व पापेभ्यो मोक्ष माँ शु शरण शब्द इतना पवित्र शब्द है कि इस पवित्र शब्द का पवित्र भाव का निवेदन जब तक भगवत चरणार में नहीं किया जाता तब तक भगवान का हृदय द्रवित नहीं होता तब तक भगवान की कृपा करुणा वर्ष नहीं है भले ही वह भगवान का अपना मित्र ही क्यों न हो जब तक मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे कल्याण का मुझे उपदेश करें यह प्रार्थना जब तक अर्जुन ने नहीं की तब तक भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया और तो और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 गताह शरण शरण्यं स्वभत संसोकुठार जिजास प्रकृते नमामि सद्धर्म विदां सद्धिदाबरिष्ठ और तो और भगवान के पिताजी भी ये न बोलें कि मैं आपकी शरण में हूँ तो उन पर भी कृपा नहीं होती भगवान के पिताजी नंद बाबा अजगर पैर निगल गया यहाँ तक का भाग निगल लिया अजगर ने और तमाम ब्रवासी जलती हुई लकड़ी लेकर दौड़े पीटने लगे अजगर ने नहीं छोड़ा ठाकुर जी वहीं से दौड़ के नहीं आए और जब नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग महा महाभाग श्री कृष्णा सर्पो माम दृष्टते तापन्नम परिमोचय ये सर्प मुझे ग्रास बना रहा है मैं आपका शरणागत हूँ मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो भगवान दौड़ के आए और भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया वह मुक्त हो गया बाद में नंद बाबा ने पूछा कि सब लोग दौड़े इस विपत्ति के क्षण में और आप तुम भी यहीं थे लेकिन बुलाने पर भी दौड़ के नहीं आए क्या बात है बोले तो आपने कब कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो मुझे पुकारा नहीं इसलिए मैं आया नहीं यही है संसार तंत्रवाहित्वात रक्षा अपेक्षा अपेक्ष हमारी व्यवस्था इसलिए वैष्णव ने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 महाराज जी करते थे ऋतिक ज्ञानान्न मुक्ति का तात्पर्य है प्रपत्ति ज्ञान के अनंतर ही जीव का बंधन छूटता है कटता है इसलिए ऋतिक ज्ञानान्न मुक्ति का तात्पर्य है प्रपत्ति सिद्धांत का ज्ञान होने पर ही उसका संस्कृति चक्र छूटता है और तभी वह मुक्त होता है क्योंकि प्रपत्ति सिद्धांत का ज्ञान होते ही अकार तय हो जाता है अनन्न्य भोग्यत्व अन्य शेषत्व और अनन्याहत्व ये तीनों वैष्णव में आ जाते हैं और अकार त्रय संपन्ना महा ऐसे ऐसे संपन्न महानुभाव को ही महाभागवत कहते हैं इसलिए वो जो ज्ञान है जिसके बिना मुक्ति नहीं होती वो क्या है सेवक सिद्ध भाव बिन भवन तरीय उगार है ये वही ज्ञान है मैं भगवान का शरणागत हूँ भगवान मेरे शरण है मैं भगवान का भोग्य हूँ भगवान मेरे भोक्ता हैं मैं भगवान का शेष हूं भगवान मेरे शेषी हैं भाव आज भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि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 लेकिन फिर भी मैं आपका शिष्य हूं आपके अधीन है आप जो आज्ञा देंगे वह मैं अवश्य करूंगा देखिए हमारे यहां तर्क को प्रमाण नहीं माना गया ब्रह्म सूत्र में भगवान कृष्ण द्वीपायन वेद ने तर्क को अप्रमाण माना क्यों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 शरीरी परमात्मा भगवान श्री हरी विराजमान है वे ही जगत गुरु गुरु तत्व के रूप में विराजमान है इस देह को माध्यम बनाकर वे कृपा कर रहे थे यदि यह सिद्धांत शिष्य की समझ में नहीं आ पाया तो शिष्य भी खो दिया उसने शिष्यता खो दी और गुरु ने गुरुता खो दी इसलिए न गुरु मरते हैं और न चेला रोता है फिर भी जो व्याकुलता होती है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 उनके शुभा वो भी नष्ट नहीं होते अपने अपने प्रातन शरीरों में किए गए कर्मों के अनुसार वे अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के कोई पशु बक्षा बनता कोई कीट बनता कोई पतग ब बनता कोई पश, कुछ बनता अनेक शरीरों को प्राप्त करते हैं, नष्ट नहीं होते इसलिए जीव नित्य है तुम क्यों उसके लिए शोक करते हो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 ना भावो विद्यतेभ अपि दृष्टो तत्व तत्व दर्शी परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज का सारा जोर इसी पर रहता था नतो विद्यते भावो ना भावे ना भावो विद्यते सता इसके ऊपर स्वामी जी का बहुत जोर रहता था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 मोह से मुक्त हो जाते हैं जो उत्पत्ति और विनाश दोनों से शून्य है वह अविनाशी है अविनाश तद विधि वह ब्रह्म है वह अविनाशी है जिससे यह संपूर्ण चराचर व्याप्त है ये न सर्विदम ततम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 इसलिए हे अर्जुन तो उस अपने कूटस्थ चैतन्य प्रत्युत्म स्वरूप का अनुसंधान कर न जायते मियते व कदाचि ना भूत भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य इसलिए वह आत्मा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 जन्मत मरत दुषह दुख हुई उसमें बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव होता है भगवान इसका खंडन कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं के मूढ़तावश देह को ही जो आत्मा मान बैठे हैं उन्हें भले ही मृत्यु के कष्ट की अनुभूति हो जिनका देहाभ्यास निवृत्त हो चुका है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 उसका किया गया साधन मार्ग में श्रम वह को श्रम है इतना समय तक भगवत उपासना करने के बाद भी वह इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि मैं शरीर नहीं हूँ तब उसका किया कराया सब बेकार गया इसलिए हमारे भक्त तो कहते हैं तुलसी के धू हाथ मोद कह ऐसे ठाऊं जाके जिए मुए सोच करी है नरिको गोस्वामी तो जी कह रहे हैं तुलसीदास के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जीवित रहे तो भी आनंद और ये देहो उपाधि नष्ट हो जाए तो भी परमानंद जीऊंगा तो राम राम करूंगा और इस उपाधि के नष्ट होने पर अपने आराध्य के चरणों में पहुँच करके आनंद करूंगा इसलिए जयिमरने से जग डरे सो मेरे आनंद कब मरी हो कब भेंट हों पूर्ण पर भक्त के लिए ज्ञानी के लिए नजीने का महत्व न मरने का महत्व क्योंकि जीना मरना दोनों क्रियाएं शरीर की हैं पंडित श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सारार्थ दर्शनी में टीका में एक श्लोक लिखा है बहुत सुंदर श्लोक वे कहते हैं राजपुत्र चिरंजीव राजकुमार तुम बहुत लंबी आयु प्राप्त करो क्यों क्योंकि पूर्व में कोई विशिष्ट पुण्य किया था अनुष्ठान किया था दाना भी किया था उसके फलस्वरूप राजकुमार बने हो खूब वे भोगने को मिल रहा है अब ये स्वेच्छा चार पूर्वक उन्मुक्त भोग तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे तो बाद में तो तुम्हें एक नरक जाना है कष्ट पाना है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 हे साध हे साधो महात्मा तुम चाहे जियो तुम चाहे मरो तुम्हारे लिए तो दोनों बराबर है क्यों बोले जब तक जिओगे तब तक ठाकुर सेवा गौ सेवा संत सेवा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करोगे सबकी सेवा करोगे अपने सार्थ के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा और मर जाओगे तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचकर कर उनके नित्य कंकर्य को प्राप्त करोगे इसलिए तुम्हारे लिए तो तुम्हारा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 विय जीर्णान्य संया देहि और जिस आत्मसत्व के आत्मसत्व को भुलाने के कारण तुझे शोक हो रहा है उस आत्मसत्व का स्वरूप समझ लो उसको शस्त्र काट नहीं सकते अग्नि जला नहीं सकता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 अब इसे अजन्मा अविनाशी पहले बता दिया गया और फिर ये कह दिया गया कि इसलिए शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है अब आगे कह रहे हैं कि अथ नित्यजातम् नित्य जातम नित्यम बा मन से मृतम तथापि तव महा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 लेकिन कथंंचित तुम ऐसा मानते हो तब तो तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि सिद्धांत है जात से ही ध्रुवो जो उत्पन्न हुआ है वो जरूर नष्ट हो जाएगा और ध्रुवम जन्म मृत्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नम शोचितुम रसी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 तब अंत में एक कछुआ दीर्घ मिला और उस कछुए ने देख करके और इंद्र को जल में प्रवेश कर लिया उनके मित्रों ने पूछा उनमें महर्षि लोमस भी थे उनमें मारकंडे भी थे सब दीर्घ जीवी ऋषि इन्होने पूछा कि भाई मित्र आया है और हम लोग तुम्हारे मित्र हैं और मित्र को देखकर तुम कैसे भीतर चले गए उसने कहा महाराज आप लोगों को देख के मैं भीतर नहीं गया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 महात्माओं को पता नहीं था वो बेश्या का भवन था तो बेश्या ने अपनी लड़की से कहा ए, देख तो इतनी भीड़ कहां जा रही है बोले अमुक व्यक्ति मर गए हैं, वो उनका संस्कार करने लोग ले जा रहे हैं। तो उसने कहा जा पता लगा के यार मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक वो लड़की चली गई थोड़ी देर में आई आकर उसने कहा मां वो स्वर्ग गया है बढ़िया आश्चर्य की बात महात्मा बोले तो बड़ी सिद्ध है लोग तो कहते बेचता है इसको लड़की को पता इसको पता पता लगा के आगे कि आगे के स्वर्ग गया कि नरक इसके बाद दुर्भाग्य से कहें या महात्मा के सौभाग्य से कहें थोड़ी देर बाद एक मुर्दा और निकला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 भक्त के चित्त में कीर्ति की कामना भी नहीं रहती है कीर्ति की भी कामना होगी तो वो भक्त कैसे होगा ए, सन्यास कहते किसको हैं? किसी विशिष्ट वेशभूषा को बना लेना क्या ये सन्यास है नहीं एषण त्रय त्यागो संन्यासाह त्याग संन्यास एषणात्र त्याग संन्यास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 इसलिए सुख दुखे समय कृत लाभालया जय तुद्धा युजस्व पाप मसी तब तो फिर जय पराजय हानि लाभ सुख दुख इन सबको त्याग करके इन द्वंदों से मुक्त होकर के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 भोगों को भोगने की इच्छा और उन भोगों के संग्रह की इच्छा जिसके चित्र में बनी हुई है वे ही सकाम कर्म की ओर प्रेरित होते हैं स्वर्ग काम हो ज्योतिषोमे नजेता वेद कहता स्वर्ग की कामना हो तो ज्योतिष तोम नाम का यज्ञ करो अब स्वर्ग की कामना होगी तो ज्योतिष तोम यज्ञ करेगा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 बना हुआ जो सकाम कर्म है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का है इसलिए तुम सकाम कर्मों के व्यामोह में उनके जाल में क्यों पड़ते हो तुम क्यों नहीं निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेते हो इसलिए समबुद्धि विषय पुण्य और पाप दोनों का फल जीव को अपने अपनी भावना के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त हो होता है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 और उसकी प्राप्ति तुम्हें अत्यंत सहजता सरलता से हो जाएगी इसलिए पूज्य स्वामी श्री राम जी महाराज कहते थे इस प्रकरण में स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति का कोई साधन नहीं जो है जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है सर्वांतरयामी है सर्वेश्वर है और नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति का क्या साधन आप लोग कहेंगे ये अपसिद्धांत है क्योंकि यदि ये, ये मान लिया जाए तब तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सबका खंडन हो जाएगा प्राप्ति के साधन का महात्मा लोग निरूपण कर रहे हैं ये सब निरथक हो जाएगा स्वामी जी कहते हैं हम इस साधन मार्ग का खंडन नहीं कर रहे हैं ज्ञान कर्म भक्ति का खंडन नहीं कर रहे हैं उपासना का खंडन नहीं कर रहे हैं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 और बड़ी सरलता से होने लग जाएगा और ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है अर्जुन ने कहा महाराज शब्द तो हमने भी बहुत सुना है पर ये स्थितप्रज्ञ का की परिभाषा क्या है, है? उसके लक्षण क्या हैं? उसका स्वभाव क्या है लिखने को तो चाहे जो लिख दे अमु स्थित है लेकिन वे लक्षण तो उसके जीवन में होने चाहिए स्थित का लक्षण क्या है अर्जुन पूछ रहे हैं क्षित प्रज्ञ का भाषा समाधि किम प्रभा से तो किम आसित ब्रजेत भगवान ने कई श्लोकों में चित की महिमा आ, की परिभाषा को कहा है भगवान कहते हैं कि देखो यदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवाम स्थित प्रज्ञ तदोच्य सुंदर बात कितने सरल और प्राजल श्लोक है गीता के हैं भगवान कह रहे हैं देखो जब जहाति नहीं प्रजहा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 उसके उसको बाह्य पदार्थों के संग्रह और उपभोग की कामना उसके चित्त में नहीं होती है इसलिए हे अर्जुन जो स्थितिक महात्मा होते हैं पहले श्लोक में स्थिति महात्मा की परिभाषा दी गई और दूसरा जो श्लोक इस इसके आगे कहा जा रहा है इसमें स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है वह दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृह वीतरागभ क्रोध स्थित धीर दुखों की प्राप्ति के क्षण में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 उदासीन की तरह अनासक्त की तरह संसार में वह व्यवहार करते हैं उन्हें शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति में हर्ष अथवा विषाद का अनुभव नहीं होता है न तो वे किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी का अभिनंदन करते हैं और वे स्थित प्रज्ञा महात्मा कैसे होते रहते कैसे हैं, बोले बहुत फैलाव नहीं करते वे तो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 रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टवा निवर्तते इसलिए अर्जुन आशक्ति का नाश न होने पर ये इंद्रियां मन को बुद्धि को मत डालती हैं और फिर उस विचलित मन बुद्धि वाला व्यक्ति वह अशांत हो जाता है दुखी हो जाता है इसलिए साधकता कर्तव्य है कि संपूर्ण इंद्रियों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 हरी श हरी श हरी श हरी श हरी श हरी शौ हरी शौ हरी श हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी श्री वृंदवन विहारी लाल की जय देखिए इस पूरे प्रकरण में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 सारे दुखों की जड़ी ध्यात विषयानपुंसा संजायते शूप शूपजा कामा, संगा क्रोधो काम का अर्जुन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 भवति बवती सोह सोहामृतिभ्रम स्मृतिभ्रंसा बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्य इसलिए हे अर्जुन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 क्योंकि मेरे प्रेमपूर्ण पूर्ण अंत के स्वामी भगवान श्री हरि हैं मैंने अपने अंत कर्ण में भगवान श्री हरि को धारण कर रखा है जिस मन में श्री हरि हो जिस बुद्धि में श्री हरि हो उस जीवात्मा की इंद्रियां भोगों की ओर कैसे जाएंगे उसकी वाणी असत चर्चा में प्रवृत्त कैसे होगी इसलिए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 श्री कबीरदास जी का दोहा है जागन ते सोनो भलो जो को जाने सो अंतर लो लागी रहे सहजही सुमिरण योगी लोग तो दिन को रात बना देते हैं रात को दिन बना देते हैं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 हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे बस एक ही इच्छा है यही जो नि जन्म कर्म बस राम पद अनुराग देखे हम स्वरूप भरी लोचन करु कृपा प्रंतारित मोचन बस एक ही कामना है दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान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 बहुत ऊंची साधना कोई सामान्य बात है बगल में लोग हलवा और सस्मई और पकोड़ी और कचौड़ी खा रहे हूँ और आप बैठ करके के भिजी हुई रोटी पानी में भिजा कर खा रहे हूँ तो साधना तो ऊंची है लेकिन यदि बाहर से त्यागी बनकर भीतर से लडुआ खाने का बर्फी खाने का इमरती खाने का मन है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 कोई भूखा नहीं घर में सब ने भोजन कर लिया अतिथि का सत्कार भी हो गया अब सबके भोजन कर लेने के पश्चात स्वयं भोजन करना इसको महाभारत में विघताशी कहा गया और धर्मराज विष्ट्री ने यह बात कही है धर्मराज विश्व ने महाभारत में आप लोग सुन चुके हैं उन्होंने कहा अमृतासी और विघतासी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के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 यदि सकाम भाव से की जा रही है लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से की जा रही है कि लोक में भोग मिले परलोक में भोग मिले तो उन यज्ञ कर्मों को करने से वह संस्कृति के चक्र से छूटेगा नहीं अभी तो उसी में पड़ा रहेगा पुनरपिजननम पुनरपिमरणम पुनरपिजननम जठरी देखिए कितनी विचित्र बात है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 इसलिए मलूक जी ने कहा साधो भाई अपनी करनी नाही साधो भाई अपनी करनी नाही ये करनी का करें भरोसा तेजम के घर जाए साधो भाई अपनी करनी नाय गौतम नौतम नारी, नारी बड़ी पतिव्रता बहुत गी ने दाना करनी कर कुंठ न नैठी का भई पशाणा लक्ष गऊदय अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे पुण्य कर तो जमा गवाई लय गिर गिट करी डारे साधो भाई अपनी करनी नीना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 एक महापुरुष हैं हनुमत धामबाले ब्रह्मचारी जी उनके गुरुजी की घटना है परम महान योगी सिद्ध संत थे ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज 18-18 घंटे ध्यान में रहते थे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 इसके लिए तुमको सिखाने के लिए हमको हाथ धोना पड़ रहा है ये बात लोक शिक्षण इसी को कहते हैं महापुरुष वाणी से कम अपने चरित्र से उपदेश अधिक प्रदान करते हैं श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय इस प्रकार से जो अहंकार विमूढ़ात्मा है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 अंतकरण ढक जाता है और उससे उस स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है इसलिए संपूर्ण मन ओर प्रचोदया संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत हमारा संस्कृति